जे ऑवाहुर्वैशेषिकादय इच्छादय आत्मसम वीन तदपी असत स्मृति हेतु नाम संस्काराण अप्रदेशवती आत्मनी असमवायात अब ये जहाँ शास्त्रीय खंडन बंधन होने लगता है ना वहाँ पूर्व पक्ष का जब ठीक ठीक ज्ञान होता है तब तो उत्तर पक्ष बढ़िया समझ में आता है और पूर्व पक्ष का जब ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता तो उत्तर पक्ष समझ में कठिनता से आता है अब आपको ये बात थोड़ी समझना कोई है। कहते हैं कि देखो बुद्धि है ना हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है बुद्धि का और हमारा समदाय बुद्धि जिसकी है उसका नाम आत्मा और जो बुद्धि को अपनी अनुभव कर रहा है ना बुद्धि के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना बुद्धि नहीं इसलिए बुद्धि और आत्मा का संबंध जो है वो समवाय है नित्य संबंध है दोनों का नित्य साथ मालूम पड़ता है जैसे गुण से गुणी की सिद्धि और गुणी से गुण की सिद्धि और अवयव से अवयवी की सिद्धि अवयवी से अवयव की सिद्धि जैसे व्यक्ति व्यक्ति से जाति की सिद्धि और जाति से व्यक्ति की सिद्धि तो जैसे जाति व्यक्ति गुण गुणी अवयव, अवयवी इनका संबंध नित्य होता है परस्पर संबंध हाँ जैसे आप समझो धागा और कपड़ा धागे से कपड़े की सिद्धि है और कपड़े से धागे की सिद्धि है ये जो कपड़ा है ना अपने यहां धागा है तो धागा है तभी तो कपड़ा बना ना। और कपड़े में ही तो धागे मालूम पड़ रहे हैं नारायण तो समवाय कहते हैं नित्य संबंध को तो वेदांत ये नैयायिकों का वैशेषिकों का ऐसा सिद्धांत है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छह तो भाव पदार्थ होते हैं और एक भाव पदार्थ होता है अब इनका अलग अलग गौरा बताने लगे ना तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा समझने में तो द्रव्य मुख्य वस्तु है और गुण कर्म है ना द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष ये द्रव्य के आश्रित होते हैं बिना द्रव्य के गुण किस में रहेगा जैसे कहो कोई चीज सफेद है कोई चीज तो सफेद होना तो गुण है लेकिन कोई चीज सफेद होगी ना दूध सफेद होगा फूल सफेद होगा तो बिना द्रव्य के गुण कहीं नहीं देखने में आ सकता अब कर्म बोले चल रहे हैं तो चलना तो पांव होगा तब न शरीर होगा तब न चलना होगा मोटर न चलेगी चलना जो है वो द्रव्य के आश्रित होता है गुण जो होता है वो द्रव्य के आश्रित होते हैं जाति जो होती है वो द्रव्य के आश्रित होते है और समवाय माने नित्य संबंध वो संबंध भी द्रव्य के आश्रित होता है तो एक द्रव्य मुख्य पदार्थ होता है और दूसरी जो चीजें होती है वो उसके साथ संबद्ध होते हैं और एक अभाव पदार्थ होता है अब द्रव्य जो है वो न्याय के मत में नौ हैं है तो नौ कौन से तो एक तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच ये और देश काल मन और आत्मा ये नौ द्रव्य हैं तो अब जितने गुण जितने कर्म जितनी जातियां होंगी है ना इन्हीं द्रव्यों में समवेत समवाय संबंध से रहती हैं तो कहते हैं आत्मा भी एक द्रव्य है हर्ष मिश्र ने बड़ी हंसी उड़ाई है वो खंडनकार है ना हर्ष मिश्र है तो बोले कि भाई जो दुखा भाव को तो पुरुषार्थ मानता है तो दुख मिट जाए बस इतना ही हम चाहते हैं तो नींद में सब दुख मिट जाते हैं तो वो तो यही चाहता होगा कि बस नींद हमेशा बनी रहे है? और आत्मा को द्रव्य मानता है तो आत्मा द्रव्य हो वे वो तो मशीन से पकड़ा न जाए एक में से पकड़ के दूसरे में डाल दो आत्मा एक कोई ये तो बड़ा आत्मा अगर मशीन की पकड़ में आ जाए तो बड़ा बड़ा मजा होगा ये प्रेमी लोग जो है ना वो अपने शरीर में से अपनी आत्मा निकाल के अपने अपने प्रीतम के शरीर में डाल दिया करके है न और सायुज मोक्ष की प्राप्ति सबको सायुध्य की प्राप्ति हो जाया करेगी हाँ अपनी आत्मा निकाल के दूसरे के शरीर में डालो तो ये आत्मा जो है ये है द्रव्य तो उन्होंने तो ऐसी गाली दी हो वो गौतमख किम गौतम ऐसा सिद्धांत वाल, मानने वाला गौतम है न एक होती है जितनी देर गुणी रहेगा उतनी देर गुण रहेगा जितने देर गुण रहेगा उतनी देर गुणी रहेगा गुण और गुणी कभी अलग अलग नहीं हो सकता अब समझो कि आत्मा और बुद्धि ये दोनों यदि समवाय हैं आत्मा और इच्छा करे ना बाबा इच्छा के पीछे रह के आत्मा आत्मा नित्य होता है और इच्छा अनित्य होती रहे ये बात तो बिल्कुल साफ मालूम पड़ती है है ना इच्छा आई इच्छा गई हजार इच्छा आई और हजार इच्छा गई और अपना आपा जो है बिल्कुल तो एक है तो आत्मा नित्य है और इच्छा अनित्य है, है? और बुद्धि जो है न कभी सोती है कभी जागती है कभी तो बुद्धि जो है वो अत्यंत मूर्ख हो जाती है ये आजकल एक शब्द चला है ना अंधश्रद्धा आप लोग जानते होंगे ना अंधश्रद्धा बोले ये आदमी तो अमुक के ऊपर अंधश्रद्धा करता है लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जो है ना वो बड़े चालाक होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम अपनी बुद्धि पर अंधश्रद्धा करते हैं अरे भाई दूसरे की बुद्धि पर अगर अंधश्रद्धा हो सकती है, है। दूसरे की बुद्धि माने दूसरे की समझ है ना और दूसरे की समझ जो कहे सो करते जाओ जो कहे सो करते जाओ तो बोले अंधश्रद्धा श्रद्धाल तो इसी तरह से अगर अपनी बुद्धि जो कहे सो करते जाओ अपनी बुद्धि जो कहे सो करते जाओ तो बुद्धि इस शरीर में हुई तो क्या और उस शरीर में हुई तो क्या बुद्धि पर तो अंध ही हुई ना तो अब आजकल के बुद्धिजीवियों को क्योंकि बुद्धि के द्वारा जीविका चलाते हैं, हैं? इसलिए अपनी जीविका के साधन बुद्धि पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं लेकिन देखो बुद्धि कैसी बदलती रहती है अरे ऐसा महाराज एक बार व्याख्यान सुन लिया कि अहिंसा सर्वोत्तम है तो बोले बस डाल दिया, दिया। नारायण और उधर थोड़े दिनों के बाद किसी ने डंडा दिखाया है ना तो अहिंसा बह गई और नारायण जैसी बह बहार पीठ पुणिता तैसी ये बुद्धि है इसी का नाम बुद्धि है वो है ना तो जैसी बह बहब्यार पीठ पुन तैसी कीजिए गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास ये बुद्धि क्या हुई तो बुद्धि के लिए भी असल में कोई आधार होता है और वो बुद्धि से पूर्व सिद्ध होता है वस्तु पक्ष पा तो ही धीयाम स्वभाव बुद्धि का स्वभाव क्या है बुद्धि का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना हमेशा बुद्धि कहती है बुद्धि कहती हमेशा का कह ये भीतर ये देखो एक बात सुनाते हैं एक बड़े नेता हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं उनसे कोई बात कही गई कि यह काम बड़ा गलत हो रहा है तो बोले कि भाई ये तो हम भी समझते हैं कि यह काम गलत है उनसे कहा गया कि यह जो गोबध हो रहा देश में ये ठीक नहीं है बड़े अधिकारी ऊंची अधिकारी बोले ये तो हम भी समझते हैं कि यह गलत है ठीक है हमारी भी यही गाय है लेकिन तब तो तो तो रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? बोले कि भाई पहले आवाज तो उठाओ है ना? आंदोलन करो पहले ऐसे जब चारों ओर से आवाज आने लगेगी कि ये करो ये करो ये करो हमको मालूम पड़ेगा कि जनमत इस पक्ष में है तब हम करेंगे तो बोले भाई तुम बिना आंदोलन के अगर कोई सच्चा काम न्याय का काम उचित का काम नहीं करोगे हैं? हर सत्य के लिए हर सत्य के लिए आंदोलन की ही अपेक्षा रखोगे तो लोकतंत्र चलेगा अरे जिसमें औचित्य है जिसमें धर्म है जिसमें हित है है ना वो तो कर देना चाहिए तो बुद्धि का स्वभाव क्या है है ना ये बुद्धि का स्वभाव है कि जिस जिसको सत्य समझती है उसकी ओर झुकती है और मन का स्वभाव क्या है कि जिसको जिसको प्रिय समझता है उसकी ओर झुकता है मन जो है वो प्रियता की ओर झुकता है और बुद्धि जो है वो सत्य की ओर झुकती है और अपना आत्मा नारायण इसकी सभा में कोई विद्वान आया और अच्छा भाषण दे गया हा वाह बाह बाई पंडित जी बहुत अच्छे है ना और कोई गायक आया और बढ़िया संगीत सुना गया कहा गायक जी बहुत अच्छे इस सबका अनुमोदन करता है लेकिन न तो पंडित जी के साथ जाता है और न तो गायक जी के साथ जाता है वो तो ज्यो का त्यो अपने दरबार में बैठा हुआ है तो देखो यदि इच्छा समवेद हो है, आत्मा के समवेद माने नित्य युक्त हो तो क्या फर्क पड़ेगा एक तो आत्मा जो है वो विशाल है महत्व वाला है महान है तो इच्छा भी महान होनी चाहिए सर्वदेश व्यापी नहीं होनी चाहिए इच्छा और दूसरे इच्छा तो अनित्य है तो आत्मा को भी अनित्य होना चाहिए हैं और इच्छा से पहले रह करके आत्मा इच्छा के प्रागभाव का भी साक्षी है और इच्छा के मिट जाने पर इच्छा के प्रध्वंसा भाव का भी साक्षी है अच्छा ये कहो कि जो कर्म करते हैं उसका संस्कार आत्मा में लगता है अरे बाबा ठसा ठस ठोस भरी हुई चीज एक आदमी ने कहा कि हमारे घर में बड़ा भारी शीशा रखा है है ना और उसमें सड़क पर चलती हुई सब चीजें दिखती हैं है ना लेकिन महाराज दिखती नहीं है उसमें घुस जाती है शीशा तो ठोस चीज है उसमें सड़क पर दिखने वाली चीज घुसेगी कैसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम तो नारायण तो ये जो ये मानते हैं कि आत्मा में संस्कार पड़ता है कि आत्मा में संस्कार नहीं पड़ता आत्मा किसी से राग नहीं करता आत्मा किसी से द्वेष नहीं करता आत्मा में प्रयत्न नहीं है प्रयत्न के पूर्व भी है उत्तर भी है हमने देखा हो आ, कई लोग जो है ना आपस में दुश्मनी कर लेते हैं तो अब जब दुश्मनी दो आदमी में हो है, तो आप ये कभी मत मान लेना कि इनकी अब हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई अगर ऐसी ऐसी मा, बात मान लोगे है ना तो धोखे में पड़ोगे हो है ना अगर दो आदमी आपस में लड़ रहे हो है ना वो भले ही शत्रु हुए है, है ना ये नहीं मान लेना कि ये हमेशा के लिए शत्रु हो गए एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि जो शत्रु है वो मित्र हो जाएगा और जब वो दोनों मित्र होंगे ना तो आपस में ऐसी घुल घुल के बात करेंगे कि तुमको दोनों छोड़ देंगे क्योंकि जब उनमें दुश्मनी हुई ना तो तुम, तुमने समझा कि इनमें तो हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई तो उनसे जाके उसकी खूब निंदा की कि वो खराब है वो खराब है वो खराब है।, है ना नाय अब जब दोनों आपस में मिल गए तो जब वो आपस में मिल गए तो तुम्हारी क्या गति बनी तो आत्मदेव जो है ना, ना रहा है ये दो जब वृत्तियां दो वृत्तियां आपस में टकराती हैं है ना तो दोनों में से किसी के साथ वो मिलते नहीं है दो आदमी आपस में मित्र हो जाएं, तो तुम ये समझ लेना कि हमेशा के लिए मित्र हो गए सो बात नहीं है हमने देखा है दो दोस्त बड़े दुश्मन हो गए और दो दो दुश्मन बड़े दोस्त हो गए दुनिया बदलती है राग द्वेष का विषय बदलता रहता है ये व्यवहार को समझना पड़ता है कभी अहिंसा की लहर आती है देश में कभी हिंसा की लहर आती है ओ तो जैसा डंडा सामने आता है ना मनुष्य का मन जो है वैसे बदलता है तो आत्मदेव को इसके संबंध में है ना आत्मदेव इस संबंध में मिल जाते हैं ये बात बिल्कुल गलत है आ, सराहो मत सराहो मत निंदना पड़ेगा निंदो मत निंदो मत सराहना पड़ेगा तो ये संस्कार जो है ये कभी आत्मा में लगते ही नहीं सुख आता है जाता है दुख आता है जाता है राग आता है जाता है द्वेष आता है जाता है प्रयत्न होता है नहीं होता है एक कहीं क्रिया कभी धर्म हो जाती है और कभी अधर्म हो जाती है हम ऐसा कोई कर्म नहीं है जो किसी न किसी काल में किसी न किसी देश में किसी न किसी व्यक्ति के लिए धर्म न हो और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो किसी न किसी देश में किसी न किसी काल में किसी न किसी व्यक्ति के लिए अधर्म न हो जाए संध्या बंधन सरीखा पवित्र कर्म और देखो कब धर्म है और कब अधर्म है ये उसके लिए व्यवस्था है ये सूर्याघ्य देना है ना उपस्थान करना मार्जन करना ये जो संध्या के अंग है ना ये बिना जनेऊ वाले सन्यासी के लिए नहीं है हो बिना छोटी जनेऊ वाले के लिए नहीं है यह नहीं कहना कि रोज वो करेगा ये देखो संध्या बंधन बोले जूठा नहीं खाना चाहिए जगन्नाथ पुरी में चले जाओ अरे हम नाम लेके आपको क्या बता है ना कभी न कभी सब धर्म हो जाता है और कभी न कभी सब अधर्म हो जाता है कभी न कभी सब सुख हो जाता है और कभी न कभी सब दुख हो जाता है कभी न कभी रागास्पद हो जाता है कभी न कभी द्वेशास्पद हो जाता है ये सब बदलने वाली चीज है और आत्मा जो है वो इनका साक्षी इनका समवाई नहीं है इनसे आत्मा की सिद्धि होती है और आत्मा से इनकी सिद्धि होती है ऐसा नहीं है सबके बिना आत्मा सिद्ध है सबके बिना आत्मा सिद्ध है इसलिए आत्मा नित्य सिद्ध है और ये जो हैं, ये ये जो हैं अनित्य हैं। इसलिए आत्मा के साथ इनका आ, कोई संबंध नहीं हो सकता तो संबंध भी दो तरह का होता है एक संवाय संबंध एक संजोग संबंध जैसे देखो दूध है ना दूध में मिठास का होना दूध में सफेदी होना ना, श्वेत होना है ना दूध के साथ लेकिन दूध का गर्म होना यह संजोग संबंध है वो तो आत्मा में समवाय संबंध से तो बुद्धि इच्छा आदि नहीं है लेकिन संजोग संबंध से तो हैं है ना तो स्पर्शहीन वस्तु का स्पर्शमान वस्तु के साथ संजोग भी नहीं होता है संजोग संबंध भी नहीं होता है चेतन जो वस्तु है जड़ वस्तु के साथ अविद्या से अध्यारोपित संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं बनता है अपने स्वरूप को न जान करके अपने स्वरूप को न जान करके ये देह से ये मन से ये बुद्धि से ये संस्कार से ये सब संबंध जोड़ा हुआ है आप निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के धर्म का अनुसंधान करें आध्यात्मिक सिद्धांत का अनुसंधान करें ये जो संस्कार से परे जो आत्मा है ना नित्य सिद्ध नारायण अरे महाराज ये इतना क्रांतिकारी सिद्धांत है क्रांतिकारी हो इसके लिए क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग करो है ना देखो इसमें पाप पूर्ण राग द्वेष सुख दुख बुद्धि का गिरना उठना मन का जागना सोना जन्म मरण बंधन मोक्ष है ना और जिन कल्पनाओं में सब मजहब बहते हैं आप देखो ना धर्म का नाम जो लोग मजहब रखते हैं उनकी समझ में ये बात कैसे आवेगी है ना धर्म शब्द का अर्थ मजहब नहीं है वो तो अंग्रेजी में जो शब्द है उसका अर्थ मजहब है संस्कृत में जो शब्द है उसका अर्थ मजहब नहीं है जो आत्मा के साथ पाप पुण्य राग द्वेष सुख दुख है का संबंध ही स्वीकार नहीं करता है और आत्मा को एक अनंत स्वीकार करता है जो द्वैत वस्तु को ही स्वीकार नहीं करता है ना उस आत्मा का स्वरूप किसी संप्रदाय में मजहब में धर्म में आबद्ध नहीं होता है कितना राग द्वेष से मुक्त है ये सिद्धांत है ना और कितना क्रांतिकारी है आप इक्कीसवीं शताब्दी में इक्कीसवीं शताब्दी में नहीं अभी कौन है बीसवीं है ना तो बीसवीं तो है इक्कीसवीं नहीं है ना आप पचासवीं शताब्दी में भी आप यदि इसको जांचोगे है ना केवल विज्ञान के युग में भी जब जांचोगे जहाँ विज्ञान ही विज्ञान होगा तो भी ये पाप पूर्ण राग द्वेष से सुख दुख से मुक्त रखने वाला सिद्धांत हाँ। उस समय के विज्ञान से भी आगे होगा अच्छा इस तरह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 तद्वज्जीवा कस्टाशे रजोधूमा नर्व संयुज्यीवा कार्यसम्या तत्र, तत्र वै आकाश से भेदस्थ तद्वजीय निर्णय नाकश से घटाकाशो विकारा वयव यथा नैवाम सदा जीव विकारा वयवि ग मलि मलई तथाबुद्धा आत्मा मलिम मल आखिर पुरुष नाना है आत्मा नाना है ये कल्पना किस आधार पर करते हैं प्रत्येक भिन्नता में कोई प्रमाण होना चाहिए अथवा केवल या प्रयोजन होना चाहिए कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आत्मा को नाना मानते हैं और किस प्रमाण से आत्मा को नाना मानते हैं तो प्रमाण में प्रत्यक्ष हनुमान उपमान है न किसी प्रमाण का विषय तो आत्मा है नहीं और जो प्रमाण का विषय नहीं है प्रमाण का प्रकाशक है उसमें प्रमाण भेद नहीं कर सकते जैसे यहां इतने स्त्री पुरुष बैठे हैं ये रोशनी में दिख रहे हैं आंख से दिख रहे हैं दिखने वाले नाना है ना इनकी वजह से रोशनी भी नाना है ये बात नहीं सिद्ध हो सकते आंख कान नाक मुंह अलग अलग है इसकी वजह से देखने वाला भी जुदा जुदा है ये बात नहीं बताई जा सकती क्योंकि आंख कान नाक जो है वो देखने वाले को तो देखते ही नहीं है अब कहो प्रयोजन की बात व्यवस्था ये प्रयोजन है तो अब प्रयोजन के संबंध में यह देखना है कि अलग अलग बुद्धियां होती हैं ये व्यवस्था देखना है और अलग अलग इच्छाएं होती हैं सबकी और अलग अलग सुख दुख भी होता है और द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार भी अलग अलग होते हैं तो इस अलगाव की सिद्धि के लिए आत्मा का भी अलग अलग होना जरूरी है ये सब चीजें आत्मा में समवेत हैं समवाय संबंध से आत्मा में रहती हैं और जैसे सूत से कपड़ा कपड़े से सूत गुण से गुणी गुणी से गुण जाति से व्यक्ति व्यक्ति से जाति अब आप जरा ध्यान दो कि ये चीजें कहां तक आपका साथ लेते हैं अज्ञान का दृष्टांत है सुषुप्ति और भ्रम का दृष्टांत है स्वप्न ऐसा समझ लो और दारिष्टांत है जागृत ऐसा विभाग कर लो तो दारष्टांत तो दृष्टांत के बल से दारिष्टांत भी भ्रम रूप से सिद्ध स्वप्न के दृष्टांत से जाग्रत रूप दारिष्टान्त तो वो भी भ्रम रूप सिद्ध होगा अब आपको एक इसका गुर बताते हैं जो चीज सुसुप्ति में नहीं भासती है वो काल के वशन है ये बात आप देख लो जैसे आप नारायण जागृत अवस्था में बड़े बुद्धिमान हैं परंतु पहले तो जागृत में ही बुद्धि कभी कभी गड़बड़ा जाती है और जब राग आक्रांत होती है द्वेशाक्रांत होती है जब आलस्य प्रमाद से आच्छन्न होती है बुद्धि गड़बड़ा जाती है बड़े बड़े बुद्धिमानों से भी गलती होती है आपसे भी कभी गलती होती है तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे से भी कभी कोई गलती होती हुई मालूम पड़े किसी की बुद्धि धोखा दे जाए हैं? तो आपको ना कुछ ननू नच करने का हक नहीं है जब अपनी बुद्धि धोखा देती है तो जैसे हमारी बुद्धि हमको धोखा दे गई वैसे दूसरे की बुद्धि दूसरे को धोखा दे जाएगी है ना कम से कम अपनी समानता तो मानो उसमें परंतु बुद्धि सपने में अविद्यमान वस्तु को सत्य बताती है और स्वयं सुषुप्तिकाल में सो जाते हैं इसलिए बुद्धि आत्म आत्मसमवायिनी नहीं, नहीं है आत्मा के साथ समवाय संबंध नहीं है बुद्धि आत्मा से प्रकाशित होती है आत्मा बुद्धि का दृष्टा है ये बात जुदा हुई है ना और विचार करने पर देखो तो बुद्धि रूप उपाधि जो है वो आत्मा में विवर्त मात्र है आत्मा से जुदा नहीं है यो कहो आत्मा ही है बुद्धि नहीं है ये सब ठीक परंतु बुद्धि से आत्मा की सिद्धि और आत्मा से बुद्धा बुद्धि की सिद्धि ये बात नहीं है परस्पर समान सत्ताकत्व दोनों में नहीं है परस्पर दोनों समान सत्ता वाली नहीं है अच्छा बुद्धि तो बदलती रहती है हमको बचपन से अब तक याद है है ना पहले ये सूरज क्या है इसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे है ना तो ये सूरज कैसे उगता है अगर कभी पूछा भी तो माँ माप ने बताया कि ईश्वर उगा देता है इसको ईश्वर सूरज कितना बड़ा है बचपन में क्या समझते थे आपकी धारणा बदल गई कि नहीं बुद्धि बदल गई कि नहीं बुद्धि बदल गई तो बुद्धि के बारे में हमेशा एक रूपता नहीं होती जितना जितना आप विज्ञान का स्वाध्याय करेंगे उतनी उतनी बुद्धि आपकी संसार के पदार्थों के संबंध में बदलती जाएगी बाबू संपूर्णानंद ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है चिदविलास है ना पुस्तक का नाम है सिद्धविलास तो विज्ञान में उनकी बड़ी रुचि है वो पहले से ही अब तो बुढ़े हो गए तो वो कहते हैं कि ये हमको साधारण आंख से जो मेज मालूम पड़ता है कुर्सी मालूम पड़ती है है ना ये लाउड स्पीकर मालूम पड़ता है ये पुस्तक मालूम पड़ती है ये बुद्धि है ना किसी बोले कि यदि इसको हम यंत्र विशेष के द्वारा देखते हैं तो मेज का आकार चौकी का आकार पुस्तक का आकार लाउड स्पीकर का आकार नहीं दिखेगा केवल शक्ति मात्र मालूम पड़ेगा एक शक्ति है जो गतिशील हो रही है वही हमारी आंख से न रहे ये स्थूल पदार्थ के रूप में फांसती है नेत्र की उपाधि से ही स्कूल पदार्थ के रूप में बाजती है ये जो हम लोग दूध पीते हैं ना दूध ये आंख से दूसरी तरह का दिखता है वो और नारायण यदि यंत्र विशेष से हमारी आंख को तो जरा तेज पदार्थ को कई गुना करके दिखाने वाली मशीन आंख में लगा लो अरे तो दूध में तो ऐसी ऐसी चीज दिखती है जिसका कोई हद नहीं है ना तो जितनी जितनी जानकारी बढ़ती है ना उसके अनुसार बुद्धि बनती है तो जब बुद्धि बनती है बुद्धि बिगड़ती है बुद्धि बदलती है बुद्धि सोती है बुद्धि जागती है तो आत्मा तो न बनता न बिगड़ता न बदलता न सोता न जागता है बुद्धि और आत्मा का समवाय संबंध नित्य संबंध कैसे हो सकता है बुद्धि घड़े में है आकाश में नहीं है ऐसा समझो कि जैसे रज रज है धूल है धुआं है तो ये घड़े में है पानी है घड़े में है दूध है घड़े में है शराब है घड़े में है आकाश में नहीं है हाँ अच्छा अब इच्छा की बात देखो नारायण अच्छा आप अगले मिनट में क्या इच्छा करेंगे मालूम है ये तो जैसे कोई अनजान आदमी सिनेमा में जाके बैठ जाए तो उसको मालूम है कि अगले क्षण में दृश्य का क्या रूप होगा ये तुम्हारे हृदय के पर्दे पर जो सिनेमा दिख रहा है उसमें अगले मिनट में क्या उदय होगा मालूम है तो आपको आश्चर्य होगा कि चीज जब अपने आप हो लेती है ना इच्छा होने के पहले तो मालूम ही नहीं पड़ती जब इच्छा का उदय हो लेता है तब मालूम पड़ता है और तब कहते हैं कि हमने इच्छा की देखो ना बच्चा है ना पैदा होने के पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता कि बेटा होगा कि बेटी और गर्भ में आने के पहले मालूम ही नहीं पड़ता कि आया कि नहीं आया लेकिन बाप लोग दावा करते हैं कि हमने बेटा पैदा किया। इसमें कर्तापन कहाँ है बिल्कुल भ्रांति है एक एक हमारे चेले आए बोले महाराज हमने आप पर छह बरस श्रद्धा की है ना? अब उसके बदले में हमको आप क्या देते हैं आप तो बोलते हैं हमने छह बरस आपको श्रद्धा दी आप श्रद्धा के बदले में हमको क्या देते हैं आपको ये बात बताऊं श्रद्धा की नहीं जाती है जो श्रद्धा करेगा वो तो ढोंगी है स्वांगी है श्रद्धा होती है आ। जब हो जाती है तब मालूम पड़ती है श्रद्धा का कर्ता मनुष्य नहीं होता है जब सुनते सुनते देखते देखते जब श्रद्धा हो जाती है तब मालूम पड़ती है तो मनुष्य कहता है मैं करता हूं एक मैं ये नहीं है कि नारायण ये आपकी बनाई हुई चीज हो ये इच्छा जो होती है हमारे गांव में पहले क्या होता था गांव में जब किसी को बेटे की शादी करनी होती थी ना बेटे की तो बरस दो बरस पहले से ही हो लड़की वाले देखने के लिए आने लगते कि इनके लड़के से शादी करनी है वो भी एक बड़ा तो लड़के वाले क्या करते हैं ना तो जिस दिन मालूम होता है कि आज आने वाले हैं भैया तो आ गए तो दूसरे का घोड़ा दूसरे की भैंस है ना, ला के अपने दरवाजे पर बांध लेते हैं उनके लिए जगह बना के रखते हैं, और कहते हैं कि ये हमारी है बोला और जब खेतों की तरफ घुमाने के लिए ले जाते हैं ना, जंगल की तरफ तो बताते हैं ये कुआं हमारा है, है ना? <laughs> <laughs> ये सारी जमीन हमारी है क्या हरी भरी खेती लगी है और वो होता कुछ नहीं और गाँव के लोग भी ऐसे मिले हुए होते हैं है न वो कहेंगे हो हम तुम्हारे कुएं पर से आ रहे हैं बोले आज देखो तुम्हारा घोड़ा छूट के हमारे खेत में चला गया था देखो अब आगे सावधानी रखना है ना जिससे लड़की वालों को प्रतीत हो जाए <laughs> कि ये घोड़ा ही नहीं का है तो ये दिल में हमारे जो घोड़े दौड़ते हैं ना <laughs> ये बिल्कुल स्वतंत्र दौड़ते हुए रास्ते पर से निकलते हैं और इनको जो मेरा मान लिया जाता इच्छाएं अच्छा देखो एक दिन इच्छा होती है एक वस्तु की और एक दिन नहीं होती है खीर खाने की बहुत इच्छा हो दस दिन लगातार खाओ है ना अरे बिल्कुल कय होने लगेगी देख के खीर देख के कय होने लगेगी हमने ऐसे पुरुष देखे हैं कि उनकी थाली में अगर घी की बनी कोई चीज परस दी जाए तो उनको बमन हो जाता है मैंने कम से कम 20 बरस है ना खीर नहीं खाई खीर देख के हमको कया है ना ये जो इच्छाएं हैं ये तो कभी किसी को चाहती हैं और कभी उसी को नहीं चाहती हैं और बदलती रहती हैं और सो जाती हैं हाँ तो इच्छा और आत्मा एक कैसे हो सकता है आत्मा तो बिल्कुल अगर अच्छा धर्मा धर्माधर्म और प्रयत्न प्रयत्न और धर्माधर्म ये कब होगा जब आत्मा करता हो सुषुप्ति में तो आत्मा का करतापन सो जाता है और आत्मा रहता है इह? अच्छा संस्कार उसमें पड़ता है संस्कार तीन तरह का होता है बोला तो एक तो जिसको गुणी समझते हैं, हैं? उसके गुण के संस्कार अपने हृदय पर पड़ते हैं और जिसको दोषी समझते हैं उसके दोष के संस्कार अपने ऊपर पड़ते हैं बोला दोष से द्वेष की उत्पत्ति होती है और गुण से राग की उत्पत्ति होती है और राग से गुण मालूम पड़ते हैं और द्वेष से दोष मालूम पड़ते हैं इनका बड़ा अद्भुत ये नारायण दुनिया में कहीं न गुण है न दोष है एकदम सोलह आने ठसा ठस थस ब्रह्म है ये अंतकरण में जो राग की वृत्ति है वो गुण दिखाती है और जो द्वेष की वृत्ति है वो दोष दिखाती है आप इनके चक्कर में नहीं पड़ना किसी में गुण दिखावे है ना तो उसके ऊपर आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है अपने राग की समीक्षा करने की आवश्यकता है है ना? ना और यदि किसी से हमारे मन में दुश्मनी होवे दोष दिखे तो उस दोष को सच्चा मानने की जरूरत नहीं है वो जो हमारी वृत्ति में द्वेष है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है ये कहां से आया और कभी किसी से राग हो जाता है फिर उसी से द्वेष होता है जिससे बहुत दोस्ती होती है उससे लड़ाई होती है और जिससे बहुत दुश्मनी हो जाती है उससे कभी मैत्री भी हो जाती है और देशों में तो अक्सर देखो ऐसा होता ही रहता है इंडोनेशिया मलेशिया है ना क्या है? बहुत दुश्मन है एक दूसरे से लड़ाई करने को तैयार है तो अब देखो थोड़े दिनों के बाद लोग कहेंगे कि बड़े दोस्त हैं है ना ले ले। नेहरू जी से किसी ने कहा कि आप अमेरिका के पक्ष में हो जाओ या रूस के पक्ष में हो जाओ एक के पक्ष में क्यों नहीं हो जाते तो एक बार की बात है मैंने क्या कहते हैं एकांत की बात है हम के पक्ष में क्यों नहीं हो जाते हैं? तो बोले हम तो एक के पक्ष में हो जाएंगे लेकिन कहीं वे दोनों आपस में मिल गए तब हमारी क्या गति होगी कहीं उन दोनों की दोस्ती हो गई है? और हम दोनों में से एक के पक्ष में हो गए तो हमारी क्या स्थिति होगी अभी तो उनकी परस्पर की दुश्मनी हो तब भी हमारी स्थिति है और दोस्ती हो तब भी हमारी स्थिति है लेकिन एक पक्ष में हो जाने पर उनकी कहीं दोस्ती हो गई तो हमारी क्या स्थिति होगी कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो हमारे मन में कर्तापन है ना ये घड़े का कर्तापन आकाश के ऊपर आरोपित हो रहा है दृश्य में जो कर्तापन है उसका दृष्टा पर चिन्हमात्र पर आरोप हो रहा है हैं? ये कर्ता भोक्ता सब सुषुप्ति में सो जाते हैं तो यही समझो ये देवता ये माँ बाप ये वेद शास्त्र ये गुरु चेले ये जीव ईश्वर ये सब सुषुप्ति में सुषुप्ति में नायण लीन और स्वप्न में उल्टे पलटे दिखे है तो जो दृश्य के साथ आत्मा का संबंध है बोले संस्कार संस्कार किसमें पड़ता है तो दोषापनयन गुणाधान और हीनांग पूर्ति तीन प्रकार के संस्कार होते हैं संस्कार के तीन बेद हैं नारायण है। जो अपने अंदर दोष हैं उनको हटाना और अपने अंदर गुण को धारण करना और अपने अंदर किसी अंग की कमी हो तो उसको पूरा करना जैसे आप देखो अपने शरीर के साथ क्या करते हो मैल लगी हो ऊपर से तो साबुन से उसको धो देते हैं ये संस्कार हुआ हो क्या दोषापन संस्कार इसका नाम हुआ अच्छा और शरीर को सुंदर दिखाने के लिए रंग देते हो तो ये क्या हुआ गुणाधान संस्कार हुआ और मान लो किसी के पाव नहीं है किसी की नाक कट गई है तो क्या करते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी से नाक बनवा लेते हैं ना नया पांव बनवा के जोड़ लेते हैं हीनांग पूपूर्ति इसको बोलते हैं तो जैसे शरीर में तीन प्रकार का संस्कार होता है दोषापनयन गुणाधान हीनांग पूर्ति ये तीनों संस्कार आत्मा में नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते आत्मा ज्ञान स्वरूप है निर्मल है हैं? उसमें मल तो है ही नहीं कि दोषापनयन किया जाए साक्षी में मल कैसे लगेगा और साक्षी में गुणीपना कैसे पैदा किया जाएगा और साक्षी सावयव तो है नहीं तो उसकी हीनांग पूर्ति कैसे होगी तो जिसमें प्रदेश नहीं है